व्याख्या महर्षि नानन्द्रे प्रथम प्रकाश केतिसवा मन्त्र पढा जागा और व्याख्या जा आप जातवेद हो उस पन्न वास्त्र जगत को जानने वाले हो सर्वत्र प्राप्त हो जो विद्वानों में जावान जात अर्थात अनंत धनवान व अनंत ज्ञानवान हो इनसे आपका नाम जातवेर है उन आपके लिए वोम सुनवाशिष्ट राशि हमारे हैं वेतन अर्पित है तो आप खेती पालो दुष्ट शत्रु जो हम धर्मात्माओं का विरोधी उसके वेदक धन ऐश्वर्यादि का की नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को जोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करे तथा न हमको दुर्गा विश्वास संपूर्ण दुस्सह दुखों ऐसी पार करके आप नित्य दुख प्राप्त करो जैसे नवदे जैि नदी पार होने के लिए होती है वा पारिनौका वैसे ही हम ही को सब से करके हो पाजन अत्यन्त पीडाओ भिन्न संसारं औरमुक्ति परमो शीघ्र प्राप्त करो उपस्थित सज्जनों माताओं मंत्र के धर्म को करने का प्रयास किया जाति बेहतर ईश्वर का का अर्थ है उत्पन्न हुआ जितने है। पदार्थ हैं उनको ईश्वर सबको जानता है ज्यादा लेकर जितने पदार्थ हैं उनको ईश्वर जान देता है इसलिए ईश्वर का नाम जाते लेगा अच्छा दूसरे ढंगे सर जाते जाते बीतते भी, भी जाते रह प्रत्येक वस्तु में जात वस्तु में ईश्वर मान रहता है ये जात सब में जरूर देख जात ले दे का दीखरा है जो महान धनवान है ऐश्वर्यवान है वो ईश्वर जात लेकर है आगे सभी वस्तुओं में विद्यमान को विद्वान जानते हैं विद्वान उसको जानते हैं वो इधर जाते हैं जात वेद से सुनो आवरण जात वेद के लिए हम उत्तम, से उत्तम को समर्पित करते हैं हैे जात वेद ईश्वर के लिए हतम उत्तम वस्तु समर्पित हमारे पास में जो धन ऐश्वर्य बल भी कुछ है ईश्वर की आज्ञा अनुसार होता ये है रति में जो लोग ईश्वर के गुणो न जानते को ईश्वर के नहीं समर्पित प्रश्न आपके सामने है क्या आज देश जाति धर्म की भयंकर अवस्था दुर्गति जब हो रही हो तो क्या अपने भारत देश के लोग अपने धन संपत्ति पुत्र पोत्र को जय दिल के लिए समर्पित करते हैं प्राय कोई दिल्ला प्रदेश केवल व्यक्तिगत ईश्वर के समर्पित करने की बात नहीं इसमें वस्तु स्थिति यह है ईश्वर का आदेश जो है सबके कल्याण के लिए व्यक्ति अपने तन्मन धन को ईश्वर की अध्यय के रूप समर्पित करता है आप परीक्षण कीजिए कि की ईश्वर खाता पीता तो है नहीं उत्तम उत्तम पदार्थों को ईश्वर के आर्थिक करें पर भावना को देखिए उत्तम से उत्तम पदार्थ ईश्वर के लिए समर्पित हैं ईश्वर के पास में कमी नहीं उसका अभिप्राय है ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप सारे पदार्थ समर्पित हैं संसार में जो माता पिता धार्मिक विद्वान है और अपने पुत्र को पात्र से मानते हैं वो क्या करते हैं वो सारी धन संपत्ति अपने पुत्र को सौंप देते हैं आपने देखा होगा करते हैं नहीं में है? जाते कहीं ज्ञानपूर्वक और कहीं अज्ञानपूर्वक पर ईश्वर के लिए समर्पित करने वाले गृह दुनिया में रहते ये व्यक्ति कर्म धन से दुनिया निष्काम भावना से संसार उसके कल्याण में जा रहता है ईश्वर की उपासना करता है विद्या जानता है तो पढ़ाता है शरीर से कोई सेवा करता है ज का सुधारता सब कुच ईश्वर समर्पित रक्षता ये है जात वेद जात वेद के हा ये उत्तम से उत्तम चीजे समर्पित व्यक्ति अज्ञानवश ये मनलेता है मि ईश्वर समर्पित मध दरिद्र कङ्गाल सबी मैंने कहा कि आप योगाभ्यास में सब कुछ ईश्वर के समर्पित किया जाए बहुत सी आपत्तियां दूर हो जाए आपको जो चिंताएं सताती है ना उनमें एक चिंता का कारण है अपनी मान के चीजों का प्रयोग करना देखो लाख रुपये की हानि हो गई आपने उसको अपना मान रख दिया था तो कितना दुख होगा और आप ईश्वर का मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो दुख होगा ही नहीं होगा ऐसे सुनिए अच्छी तरह लाख रुपए की हानि हो गई आप ने उसको अपना मान लिया, लिया। हानि होने पर किस पर आपको प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा अपना मान के कि उसको आप चलेंगे तो एकदम दुख होगा आघात होगा और ईश्वर का मान के चलेंगे तो इतना भारी दुःख दूरता यदि व्यक्ति प्रत्येक में देखता है धन जाया धन आया है कोई मित्र मर गया है आदि आदि घटना वहा यदि व्यक्ति ईश्वर का मनके सता सता मनते हि सता या तटना देखी जा व्यक्ति मौत धनसम्पत्ति हो जागे तु मौ भी हो आपको यह कहा जाए जिस नहीं, नहीं दिया मौ आपण इ मिटि दया स्थिति आ ये अस्ति देने में क्या स्थिति आगा क्यावर्तन <laughs> आप खेगे कि बोड केवल खाता है आप एके पा सूचना मि आ आपको भारतदेश का प्रधानमन्त्री निर्वाचन दूसी सूचना निर्वाचित अस्ति ये आप ने ने ने ने। ये वडा इति चित्र प्रभा पा इ दातु दूर जाय प्रभा पता प्रधानमन्त्री बनगात्मा चीन बने कमात्माजे दूर क्याक पैर्क वस्तु स्थिति तु या मनवे ध्यान दे हसा मनले चि सूचि कृप सहायता दता समाधि समवाता है, सारे दुःखी जि जाता जो जि बता हि का हि यानि जा बाध्यन्ता मे बा पूर्वी बातः भूलना युत प्राप्ति जिसको कहते प्राप्तना प्रा प्रा प्रा प्रा प्रा प्रा प्रा प्रा प्रा प्राप् क रक्षितना रक्षित बा पर्यनको पात्रमदाषेध नीता यन्वय है यन्वयने किं समाज की राष्ट्री राजनीति तादृशी जात धरे है सम्पत्ति मानेन का जिको पद आधारा राजनीति वा वो बस राजगति पा का का सम जानी और के लोग कहते प्रधानमन्त्री इद आत्मा है भोज पुन किलो प्रधानमन्त्री ठिक मानकर सही है सही है ठीक है अगर पेटी चुरा के जो बन गया मंत्री हो सही नहीं है हम गलत है ये डाके मांग मार कर पेटी चुरा चुरा के मंत्री बन जाते पुण्य है और डाके से भरा है डाके मांग मार के कोई व्यक्ति करोड़ कुछ बन आपने सुना ही होगा क्या नाम हम खोते नाम भी याद नहीं ोडा वर्गे मन जाते डाके मो ये निर्माण बन जाना चक्री राज्यप्राप्त कोवि पुण्य का वै का बा चि यदि हमारे लिए प्रगट वस्तु मार्के ईश्वर आदेशानसार समर्पित हैशी कृ मता हा ये बता भोजन प्य भगवान् भोजनस्य पैसे प्य भगवान् सि सिंह कोशी से अधिक प्यार है या और पुत्र से अधिक प्यार है भगवान जी अपने जीवन से अधिक है या भगवान जी बस यहाँ तक पहुंचना पड़ता है अपने जीवन का प्यार छूट जाता है और भगवान का प्यार आगे होता है ये है वस्ते इसमें कोई पहाड़ तोड़ना नहीं पड़ता केवल मान्यता बदलती है को सिद्धान्तो बीज बुद्धि मा बुद्धि आपत् है जो इस बना दूर करती है। तो फिर अरा अराकी व्यक्ति धनका नाश भगवान् अराची के भाव धर्म का विरोधी हरा दिए हाथ ही है उसके धर्मेश्वरी को भगवान नष्ट कर अच्छा भाई कई बार आप धनते होंगे एक बार बात आई स्वामी गांधी ने एक प्रश्न उठाया कि भाई परमात्मा की श्रुति प्रार्थना उपार्थना तो इस चाहिए और वही व्यक्ति कहे कि हे भगवान तू मेरे शत्रुओं को मार वो भी कहे कि हे भगवान तू मेरे घर को भगवान का जरूर भगवान मारेगा तो आप देखिये संगति लगानी चाहिए संगति जब नहीं लगाई जाती तो ऐसे ही स्वरूपयोग होता है प्रार्थना की जाती है उसका उद्देश्य उस क्या होता है ध्यान देन देना इसके भाव को लेना चाहिए क्या जो अधर्मी व्यक्ति है अन्यायकारी व्यक्ति है व्यक्ति का धन भगवान् निर्भ है और उसको आके हम केवल हो आगे हम रोटित मिल हम जली हो और अन्यायकारी व्यक्ति उखाडे उत् य उठाएगा है पाठ ध्यान देने के लिए नावे वैसी धूम भगवान हमारे जो दुर्गुण दुर्व्यशन है उनसे हमको दूर कर और ऐसे दूर कर दो जिसे नाव नावा नाव के माध्यम से भयंकर नदी को अथवा समुद्र को पाठ करते हैं इस प्रकार से हम दूर वास्तव में हम उचित जब काम करते हैं जीश्वर सहायता देता है ज्ञान बल आनंद उत्साह निर्भयता उत्सव देता है और उसके बाद जम के हम इन सुखों से कह जाए इसलिए सभी वस्तु तत्व है तरह इसलिए विद्या बल ये सब ईश्वर के लिए समर्पित हैं अर्थात हम ईश्वर के आदेशानुसार इनका उपयोग करेंगे ये के ये मार् चेश प्रदत् के है इनका प्रयोग करना मेरा अधिकार भावना चे तु क्रीडि जो देह जीवना धारे है ओ महि सुख सारे है जीवन है जीवन है जीवनाधारे पीति न मन मनस्य जो ओ मैं जपो वन की गडिया प्रेथाने खो ओ मपो ओ मपो चूला मेला सिवाय मो ओम जो ओम जो जीवन कीघ्या व्रेथा नो ओम जपो लिये प्रीति की ओर डाली धोना जो चाहे जीवन को धो ओम जपो ओ मैं जपो जीवन की कड़िया वेथाने को बना ले ओ मैको मन बसा ले ओ मसा मो साथी बहना के का किमत्रो ओ मो ओ मो जीवन की गडिया को ओ मो ओ मो लम्बी तादरे ता ने सो अपने जीवन में उत्तम कार्यों को करते हुए ईश्वर का ध्यान योगाभ्यास अवश्य ही करना चाहिए इसी में मानव जीवन की सफलता है